दो संख्या पैतालीस के बाद प्रभुपद कवल शी सिन नाये दे की सुबह रघुपति मन भाए राम कृपा करी जुगुल ई विगत सम परम सुखारी गये जानी अंग अंगज हनुमा श्री भालु मर कटभ नाना बल प्रदोषाई करी दस शीष दुहाई निश्चरयी देखि कपिफिरे जहाँ तहा कटक भट गिरे उल प्रबल पचारी पचारी नरक सुबट नहीं मान हारी महावीर ने चर सबकार नाना मरण बलि मुख भारे सबल जुगल दल समबल कौतुक करत लरत कर क्रोधाबित शरद प्रयोद ग लरत मनो मारुति के प्रेरे अनपय कंपन अवति कायाचलत से निकीन माया भयउन मिष महाति्यारा भ्रष्ट होई रुदिरोपल छारा देख निवृत दसू दिशा कपि जल भयो खमारयारे खमार। कही एक न देख जहाँ करहीं पुकार कर ही पुकार सिया पर रामचंद्र की जय हनुमान की गये बोलो भाई सब संतनी की गये कल देख रहे थे कि दोनों तरफ का युद्ध मानव का और साक्षरों का युद्ध हुआ जनदर हुआ संध्या हो गई संध्या के समय हनुमान और उंगद किले पर से निकल करके कूद पड़े बाहर आकर के भगवान श्री राम जी के चरण प्रणाम किया तो ये इस विचार से आ गए कि अब संध्या काल हो गए अभी युद्ध समाप्त हो जाएगा जहाँ संध्या समय शुरू सूर्यास्त हुआ उसके बाद फिर युद्ध नहीं होता यही विचार करके ये लोग वापस आ गए तो प्रभु पद कमल श्री से जननाए हनुमान जी ने अंगल में आकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया यही विधान प्रकार चलता जब है जब जब युद्ध करने के जाते हैं भगवान श्री राम जी से आज्ञा की होती है और ये युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध करके जब लौटते हैं तो भगवान के चरणों में फिर प्रणाम करते हैं <coughs> लेकिन जब भगवान श्री राम जी के साथ युद्ध करते हैं तो युद्ध करते करते लौट करके तो भगवान के पास आ जाते हैं और ये पास ही रहते हैं लेकिन उस समय प्रणाम नहीं करते <coughs> देखिये तुलसीदास जी जो है वो बिल्कुल सबका एक नियम है सब नियम से चलता है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर थोड़ी व्यवस्था है कोई ऐसा नहीं जहाँ जो मर्जी आ गई इसे लिख दिया जहाँ मर्जी आ गई सो कह दिया ऐसा नहीं है सब जितनी बात बोलेंगे वो सब नियम के अधीन बोलेंगे उसी प्रकार से तो ये सब भगवान श्री राम जी युद्ध क्षेत्र से बाहर भी हैं दूर से युद्ध देख रहे थे और उधर जो वो हनुमान और अंगज जी जैसे भेजे गए थे वहां युद्ध कर रहे थे लौट करके वहां से आए तो भगवान श्री राम जी प्रणाम किया और वैसे अपने अंदर भी देखते रहे जो हमारे दोनों आशी संपत्ति देवी संपत्ति का युद्ध चलता रहता है तो देवी संपत्ति को बल होता है भगवान राम का परम परमात्मा का उन्हीं का स्मरण करते हैं और देवी संपत्तियों को शक्ति प्राप्त होती है यदि अन्य पूजा करते रहते हैं नाम जप करते रहते हैं भगवान का ध्यान करते रहते हैं तो हमारी देवी संपत्ति माना जो सदगुण है वो प्रबल होते रहते हैं और मुखाचरी सेना जो हमारे अंदर भरी हुई है वो दुर्बल होती जाती है ये नियम इस प्रकार से है तो ये भगवान को प्रणाम करने के माने ये है कि हम रोज रोज भगवान की पूजा करने के लिए पूजा स्थल में पहुँच जाए या नाम जब करने लगे या उनका ध्यान करने लगे और भगवान को प्रणाम करें ये रोज रोज करना चाहिए इससे बल मिलता जाता है ये उपयोगी है वैसे किसी बुद्धिवादी व्यक्ति को ये नड़कट लगे ये सब क्या करते हैं बेकार की बातें हैं ऐसा नहीं इन सब प्रभाव अपने अंदर मानसिक जो वृत्तियाँ हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति जो सदगुण सत्यशाली बनते हैं इस प्रकार कहते तो तो हैं प्रभु का कमल श्री सत्यन आए और तो देख तो सुगट रघुपति मन भाए और भगवान की आंधी ने हनुमान जी को अंगद को देखा सुबहट है बड़े वीर हैं, तो उनकी वीरता देख करके भगवान को बहुत अच्छा लगा अब इसे ये भी पता लगता है की यदि हमारे सदगुण बढ़ते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं जो घटते हैं सदगुण बढ़ते हैं तो उससे मानो भगवान को प्रसन्नता हो रही है और भगवान और फल दे रहे हैं और शक्तिशाली बने सदगुण बने तो ये अपने ऊपर संयम है शांति भाव मन का है परमात्मा में विश्वास है श्रद्धा है क्षमा दया करुणा वीरता साहस ये सब जितने भी गुण हैं ये सब भगवान के बल से बलवान बनते हैं उनकी भगवान की कृपा दृष्टि इन पर है राम कृपा कल जुगुर निहारे भगवान श्री राम जी ने इन दोनों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली भगवान की कृपा दृष्टि के माने है क्या हुआ उसे विगत श्रम पर परम सुखारे दो बातें हैं। जैसे मालूम होती है भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है तो उसके दो फल होते है एक तो भय विगत श्रम उन्होंने जो परिश्रम था दिन भर थक गए थे तो उनकी थकावट खत्म हो गई विश्राम प्राप्त हुआ और दूसरी गर कर्म सुखारे बहुत सुखी हो गए बस जीव के साथ में ये दो समस्याएं भी हैं जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता हुआ सारे जीवन और अनेक जीवन में भटकता रहता है और जीव इससे थक गया है उसे विश्राम नहीं भगवान की शरण में जाता है तो भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो जीव को विश्राम मिलता है शांति मिलती है एक तो ये बात और दूसरी ये कि जीव को सुख भी प्राप्त होता है जीव जब भगवान के निकट पहुंच करके परमात्मा की कृपा से उसे सुखानुभूति होती है भगवान से ही परमात्मा आनंद स्वरूप है उसके निकट पहुंच करके उसकी कृपा होती है तो आनंद का उद्रेक होता है आनंद का और उल्लास का अनुभव होने लगता है जीव को तो जीव को यही चाहिए जीव के दुख दूर हो परिश्रम थकान चिंताएं भय के लिए निवृत्त हो और उनके स्थान पर उसके हृदय में शांति और उत्पन्न हो तो वही दोनों होते हैं भय विकट श्रम परम सुखारे और गए जाने अंगद हनुमाना अब आगे की कथा बताते हैं कि जो युद्ध क्षेत्र से हनुमान जी चले आए भगवान राम के पास अंगद भी चले आए तो और जो मानव थे उन लोगों ने क्या किया तो फिरे भालू मरकट भटनामा तो जितने बानर और भालू जितने के सैनिक थे वे सबके सब, सब हैं है बलवान सैनिक हैं लेकिन वे सब के सब भी चले अपने अपने स्थान को वहां से युद्ध क्षेत्र छोड़ करके वापस चल दिए उन्होंने भी समझ लिया कि हनुमान जी और अंदर चले गए इसके माने और संध्या काल हो गया है इससे युद्ध समाप्त हो गया है उसी की सूचना है इसलिए वो भी वापस चल गए लेकिन जातधान प्रदोष बल पाई लेकिन जातधान जो निशाचर है इनको तो संध्या के समय ही इनकी शक्ति बढ़ती है प्रदोष के मैंने संध्या साइन काल जो है वो प्रदोष कहलाता और प्रदोष रजनी मुखा रात्रि का मुख है जैसे मानो रात्रि आई तो उसका पहले मुंह दिखाई दिया तो मुंह दिखाई दिया मैंने संध्या दिखाई दी कि प्रदोष काल जो है वो रात्रि का मुख है और उसके बाद फिर रात्रि आ जाती तो ये कहते हैं कि प्रदोष आया कि मैंने संध्या काल हुआ अभी बिल्कुल रात अंधेरी नहीं हुई है लेकिन अंधेरा होने लगा है तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा सूर्य डूबे बस वैसे ही निशाचरण की शक्ति बढ़ गई अब जैसा कल बताया था कि ये रात्र जो है अज्ञान की सूचक है जहां रात्रि अंधकार आता है तम है रात्रि है वह अज्ञान और जहां दिन है प्रकाश है वो ज्ञान है सूर्य ज्ञान का प्रतीक है तो इस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान तो एक और ये जो दैवी संपत्ति है मनर भार इत्यादि है ये भगवान की सेना है ये सब ज्ञान की सेना है ज्ञान का पक्ष है और दूसरी ओर जो सेना है वो निशाचरी निशाचर के माना निशावरण रात प्रचरव चलने वाले जिनको रात्र में ही चलते हैं रात्र में ही काम करते हैं और उनका रात्र में ही उनका बल बढ़ जाता है तो वो सब निशाचर हैं, तो बन है अज्ञान तो अज्ञान में उनका बड़ा शक्ति है तो जात धान प्रदोष बल पाई इन लोगों निशाचरों ने संध्या समय शक्तिशाली हुए ढाई करी दशीस दोहाई और रावण के जय जयकार बोलते हुए उन्होंने इन बा के पीछे हमला कर लिया बानों तो से लौट रहे थे और उन्होंने बांधरों के हमला कर लिया और उन्होंने रावण को ये दिखाया कि ये तो बानर भाग गए थे युद्ध क्षेत्र तो छोड़ करके तो हमने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और देखो ये कार्य करना भी जैसा कि उन्होंने किया शासनों में ये युद्ध नियम के विरुद्ध है एक तो संध्या काल के बाद युद्ध करना नियम युद्ध करना युद्ध विरुद्ध है और दूसरे जबकि एक सेना वापस फिर रही हो तब तो दूसरे सेना उसके ऊपर हमला बोले तो ये भी नियम विरुद्ध है उनको चाहिए अगर युद्ध करना है तो ललकारें जब वो जा रही है वो सेना लौट करके त्रभिमु को आमना सामना हो तब युद्ध करना चाहिए जाती हुई सेना या हुई सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता ये नियम विरुद्ध है तो ये ढाए कर दस शीश दो जब देखा कि बानर लोग वापस जा रहे हैं उसी समय इन लोगों ने बानरों ने रावण को ये दिखाया कि ये सब बानर तो हमसे हार करके भाग रहे हैं इसलिए हम उनके पीछे दौड़ करके उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे मारेंगे निशाचार लोग ये प्रकट कर रहे हैं तो इनके साथ कपट है निशाचरों के साथ कपट भाव रहता है और ये इनकी दैवी संपत्ति जो इनके साथ कपट नहीं है भानरों भालू के साथ ही सीधे सीधे अपने बल से युद्ध करते हैं लेकिन कपट तो दुर्गुण है निशाचरी भाव है इसलिए अगर निश्चय यानी देख कभी फिरे तो जब देखा कि ये तो निशाचरों की सेना राक्षसों की सेना तो पीछे चली आ रही है तो फिर ये बारह लोग फिर उनसे युद्ध करने के लिए फिर उनके अभिमुख हो गए लौट पड़े और में मैदान में पहुंच करके दोनों का युद्ध होने लगा जहां तहां खटकटाई कट भट भिरे और फिर ये बानर लोग उनसे लड़कर के जहां जो निशाक्षर मिला उसके साथ इन बानरों ने ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया कटकटाई सब लोग तो के लिए कहते हैं बानरों के लिए बानरों के लिए करकटा करके क्रोध करते हुए दाँत पीसते हुए किटकिट किटकट किट किट इनका स्वभाव है रात जैसे बानरों का बोलने का उस प्रकार इन्होंने आवाज की और बानर लोगों ने निशाक्षरों के ऊपर फिर हमला बोल दो दल प्रवल पचारी पचारी अब दोनों दलों में पचार प्रचार ललकार ललकार करके युद्ध होने लगा भी कहने लगे कि अच्छा अभी तुम्हें और युद्ध करना है तो आ जाओ हम को हार थोड़े गए युद्ध करेंगे तुमको निशाचर भी कहते थे कि अभी और युद्ध करो अभी हम युद्ध करने के थके थोड़े हैं हम भागने वाले थोड़े हैं ये दोनों एक दूसरे को जो ललकार ललकार करके युद्ध करने लगे लड़त सबट नहीं माँ नहीं हारी और दोनों तरफ के एक दूसरे से लड़ रहे हैं युद्ध कर रहे हैं और हार नहीं मानते माने अब दोनों सेनाओं की प्रबलता दिखाते हैं कि दोनों जिसे निशाचर कुछ कम नहीं है बड़े शक्तिशाली वो भी हैं और इधर जो है वो दैवी संपत्ति के ये बानवर और भाग ये भी बड़े शक्तिशाली है और दोनों में खूब युद्ध होता है अब देखो तुलसी मानव युद्ध देख रहे हैं और वर्णन करते हैं कि दोनों तरफ के सैनिक एक तरफ बानवरों की सेना है दूसरी तरफ निशाचरों की सेना है अब कैसी दिखाई देती है महावीर निश्चर सबकारे कार्य जो है बहुत बड़े पलशाली हैं लेकिन काले काले हैं सब निशाचरों की काली सेना है और नाना नानावरण बलीमुख भारे और बलीमुख मे बानावरण मैंने अनेक रंग के ये काले नहीं है कुछ काले के भी है और कुछ लाल हैं और कुछ उनके कब... शरीर किसी के पीले पीले रोए वाले है किसी के लाल रंग के हैं ऐसे करके नाना रंग के जो ये है बानर अनेक प्रकार के बानर हैं इनमें सम्मेद हुआ बलिमुख इनको और कह करके शब्द बलिमुख बने बानर लेकिन ये इनका बल दिखाने के लिए बड़े शक्तिशाली बानर भी बड़े शक्तिशाली महावीर निश्चरों को कहा कि निशाक्षर भी महावीर है बड़े शक्तिशाली तो इनको भी कहा की बानर भी कोई कम थोड़े बलीमुख है इनके भी सदभा बल है इनको बड़े शक्तिशाली ये भी हैं और भारे वाले बड़े, बड़े बड़े भारी भारी हैं बड़े बड़े आकार कैसे ये सब ये दोनों तरफ से लड़ते हैं तो दोनों तरह रंग बता करके बता दिया फिर संकेत जहां तहां थोड़ा थोड़ा संकेत करते रहते हैं जिससे कि जो प्रबुद्ध पाठक है वो अपने हृदय में देखते रहें कि आश्री सम्पत्ति दैवी संपत्ति का युद्ध होता है तो उसमें कैसे होता है आसरी संपत्ति जो है वो हो प्रवृत्ति है तो तमोगुणी जो है वो तमोग काले रंग का है इसलिए उनका वर्णन काले रंग का कर दिया रामा का भी वर्णन किया जब वो अंदर रामा के दरबार में पहुंचा तो रावण को कैसा देखा जैसे काजल का पर्वत बैठा हुआ रखा मैंने पर्वत आकार खड़ी बहुत विशाल खरी लेकिन काला बैठा हुआ तो मैंने काला बताने का तात्पर्य की वो सब तमोगुणी है जितने निशाचर है उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है तो महादीचर सबकारे नाना बरण बली मुख भारे और सबल जुगल दल संबल योद्धा और बलशाली सत्यशाली हैं और समबल योद्धा और दोनों तरफ के योद्धा भी उनकी भी बराबर शक्ति है माने दोनों बराबर शक्ति है किसके माने एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो उस आक्रमण को रोक लेते हैं पर दूसरे के ऊपर करते हैं पराजित कोई नहीं होता बराबर एक दूसरे के ऊपर मारते काटते रहते हैं कौतु को करते लड़ते क्रोध आकार से क्रोध कर कर करके दोनों सेनाएं लड़ती हैं और कौतुक करत कौतुक्रमण खेल करते हैं तरह तरह से युद्ध करते हैं कभी किसी को पटक देते हैं कभी फेंक देते हैं कभी कुछ कर देते हैं इस तरह से तरह तरह के युद्ध नाना प्रकार से होता है उदाहरण देते हैं कि दोनों सेनाएं आपस में टकरा रही हैं तो कैसे टकरा रही हैं फिर देखो दूर से तो कहते हैं प्रावट शरद के प्रेरे ये मान दो बादलों के दल हैं प्रावट और शरद पयोध पयोद बादल प्रावट पयोद के माने बर्खा ऋतु प्रावट के माने बर्खा ऋतु बर्खा ऋतु के बादल और शरद पयोद मान शरद ऋत के बादल जैसे बर्षा तो बीतने लगी और तो आने लगी बरसात बीते तो आई लक्ष्मण देखो परम सुहायी जब वर्षा बीतती है तो सरदेतु आने लगती है तो बरसात में तो बहुत काले काले बादल घमड़ते हैं और बहुत जोर की वर्षा होती है लेकिन जब तक सरद तो आती है तब तो पानी बरसना कम हो जाता है बादल हल्के हो जाते हैं तो कहूं कहूँ दृष्टि सारदी थोड़ी जिम को उपाओ भगती को कहूँ कहूँगा सर ॠतु में कहीं कहीं बरसा होती है बहुत बरसा नहीं होती लेकिन और एक बात देखे की पूरब की दिशा से आने वाली जो बादल में बरसात के दिनों में जो पानी बरसता है पूरब की तरफ से बादल आते हैं और जब सरदार पानी बरसता है तो वही बादल जो पश्चिम में चले गए थे जो उधर से लौटने लगते हैं तब उनसे पानी बरता है जब बरसात समाप्त होने लगती है और सरद ऋतु आने लगती है तब यह दोनों तरफ के बादल पानी बरसाते हैं पूरब के भी बादल पानी बरसाते हैं पश्चिम के भी बादल पानी बरसाते हैं और दोनों बादल टकराते हैं ऐसा वर्ण ऐसा लगता है किस प्रकार से वर्षा ऋतु के सर ॠत के बादल दो दिशाओं से आकर के आपस में टकराते हैं और दोनों प्रकार के बादल जैसे वर्षा ऋतु के काले बादल तो वो तो हो गए और फिर बरसात धीरे धीरे समाप्त हो रही है इसी प्रकार धीरे धीरे निशाचर सेना भी समाप्त हो रही है और सरद आ रही है अब शरद आती जाती है वो प्रबल होती जाती है तो ये दैवी संपत्ति शरद की तरह से बढ़ती जाती है जैसे तुलसीदास को शरद के प्रति ज्यादा लगाव प्रेम है तो शरद के संबंध में फिर तुलसीदास कहते हैं कि जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है तो भक्ति के समान वर्षा होती है कहूं कहूँ भ्रष्ट शारदी थोरी जिम को पाओ भगती कुमोरी तो भक्ति की वर्षा मानो है इसलिए ये दिखाते हैं कि देखो इधर के जो ये पान सेना जो है ये ये भगवान के सब भक्त है ये लोग सर के बादलों के समान है और लड़त तो मनो के प्रेरे बादल जो चलते हैं तो जब दोनों, हाँ तो दोनों तरफ की हवा चली पूर्व की हवा चले पश्चिम की हवा चली तो मान दोनों तरफ की हवा चली तो उनके कारण से ये आगे बादल आ गए दोनों तरफ से घिरे और पानी बरसने लगा दोनों तरफ से बादल टकराने लगे ऐसे ही जब वो ब्राह्मण की तरफ से प्रेरित निशाक्षर उनकी सेना चलती है भगवान तो श्री राम जी से प्रेरित इन बानों के और भालुओं की सेना चलती है और इन दोनों की प्रेरणा से ये दोनों बानवरों और भालुओं का मानव का युद्ध होता है इस प्रकार से ये दृश्य दिखाई देता अन्य कम्पन अरोन की नया और युद्ध होते होते मालूम यह होता है की फिर इन्होंने बानवरों ने निशाचरों की सेना को जो कर दिया और तो निशाचर लोग भागने लगे जब देखा निशाचरों ने कि हमारी सेना कमजोर पड़ रही है और हटने लगी है भागने लगी है तब उनके जो सेनापति थे उन्होंने अपनी कुछ विशेष युक्ति दिखाई ये सेनापति हैं इसीलिए सेना सेनापति की इनमें कुछ बुद्धि भी ज़्यादा है बल भी ज़्यादा है इसलिए सेनापति है ये इनके कुछ के नाम गिना दिए अनिप अकम्पन अरविकाया नाम अनिप है दूसरा अकम्पन है और एक है अतिकाया तीन के नाम गिनाये बीच बीच में ये रावण की सेना के जो सैनिक है उनके भी नाम बीच बीच में आते जाते हैं इधर जैसे हनुमान है अंगद है नलनील है मयंद है ये सब ये लोग जो है ये मानव सेना के है उनके नाम गिना दिए बीच बीच में ऐसी निशाचरी सेना की तरफ से रावण तो है ही है कुंभकर्ण है और कुछ के नाम और गिनाते हैं ये अकम्पन और अतिकाय रावण के पुत्र ही है रावण की बहुत सी सेना उसमें अधिकांश रावण के पुत्र ही सेनापति हैं और ये बलवान भी बहुत हैं। अकंपन के मने जो कापे नहीं मान डटा रहे डर रहे बिल्कुल कमजोर ना पड़े अतिकाय के मने इसके शरीर बहुत भारी है विशाल शरीर का है वो अतिकाय है तो इनके सबके नाम इस प्रकार के जैसे निशाचरी स्वभाव कैसे उनका नाम नहीं और विचलित सेन की माया इन तीनों ने जब अपनी सेना को विचलित होते हुए भागते हुए देखा तो इन्होने माया की माया की मैंने बनावटी अब जैसे ये निशाचर लोग हैं वो अज्ञान की अवस्था में माया रचते हैं अंधकार में अज्ञान में ये आश्री संपत्ति नाना प्रकार की लीला करती है माया के माने है कुछ नहीं लेकिन दिखाती है वो जो है है ये क्या है कोई किसी व्यक्ति के पास धन तो है नहीं पैसा तो है नहीं है तो गरीब दिखाता ऐसे कि हमारे समान धनी कोई नहीं कोई बढ़िया कपड़े पहन करके पेले लगा करके ऐसे निकलेगा कि बड़ा भारी धनी हो कोई तो ये दम्ब है और ये दम्भ जो है ये माया का एक रूप है माया दिखा रहे हैं। देखो इस प्रकार तो ये निशाचर लोग माया दिखाते है कि मैंने दम करते हैं झूठा प्रदर्शन करते हैं अपनी शक्ति का ये दिखाते हैं तो इन्होंने क्या किया कि भय उनष में शमा आ रहा बस इन लोगों ने क्षण मात्र में अधेरा कर लिया वैसे तो संध्या काल थी और संध्या के बाद धीरे धीरे रात्रि आती जाती है लेकिन संध्या काल में ये युद्ध कर रहे हैं अभी रात्रि आने का समय नहीं है लेकिन संध्या काल में इन्होंने अधेरा कर दिया ज्यादा ये कहते हैं इसलिए भयो निमिष महा निमिष क्षण मात्र में भयो निमिष महा अत्यंध्यारा बहुत अधेरा हो गया जितनी अभी रात्र हुई नहीं है लेकिन अधेरा कर दिया और भ्रष्ट हो रुद्रो पर छारा और उसके फिर उसके बाद फिर उन्होंने बर्खास्त करनी शुरू की रुधिर की उपल की और छार की छार के माने रात धूल की अभी तीनों ने तीनों के पास तीन शक्तियां हैं ये अनेप जो है वो की वर्षा करने लगता है अकम्पन जो है वो पत्थरों की वर्षा करने लगता है और अतिकाय छूल की धूल की वर्षा करने लगता है एक तो वैसे ही अंधेरा और फिर रक्त बरसे और पत्थर बरसे और धूल बरसे तो वो समय जितने बानर थे उसको सब उस अवस्था में सब व्याकुल होने लगे उनको नहीं समझना है कि उनको अंधेरा हो गया दिखाई देता नहीं है और ऊपर खून बरसता है तो उससे उनका शरीर उनको जो है कष्ट होता है खून देख करके और उधर जब पत्थर गिरते हैं आ करके तो चोट लगती है धूल उड़ती है तो उसे आंखों में भरती है और धूल के कारण नहीं दिखाई देता तो बस इनको बालोद सेना को हराने के लिए विचलित करने के लिए इन्होंने माया रच दी तो देख निबिड़तन दशा उद्देश्य कपिदल भय खमहार तो देख निवृत्तम घोर अंधकार देखा जब पानवर दसों दसों सत्र अंधेरी अंधेरा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता और कपिल कपिदल खमार, खमार के माने के माने खलबली मच गई माने ये सब हाया करने लगे कि अब कैसे बचे क्या करें कहा भागे कहाँ जाएं और कैसे इनसे युद्ध करें साचरों से उनको बानवरों में खलबली पड़ गई खम्भार को खलबली पड़े और एक एक कर देख एक एक ही, एक नजीक है और वो सब एक दूसरे को दिखाई नहीं देते अगर आसपास कौन है कौन नहीं है बानरों को तो बानर आसपास में हो रहे दिखाई देते निशाचरों को निशाचर आसपास में हो रहे दिखाई देते और जहां तहा करें पुकार और वो सब जहां तहा शोर बचाते हैं कि बचाओ बचाओ पुकार के बचाने की आवाज उसको पुकार कहते हैं कि बचाओ बचाओ इस प्रकार सब चिल्लाते हैं अब देखो इस प्रकार की दशा हो गई उस समय इन लोगों की युद्ध क्षेत्र में इन लोगों ने निशाचरों ने ये भयंकर स्थिति उत्तर निकल दी ए, आगे देखिए सकल मरम रघुनायत जाना लिए बोली अंग देमाना समाचार सब कही समझाए सुनत कोपि कपि कुंजर दाये कुनिक पाल हँसी आवक चढ़ावायक सपद चलावा प्रकाश य प्रकाशकमनाई ज्ञान उदय उदयजीम संस भालु बलि मुख साई प्रकाश भाए हरस विगत श्रम का सा गाजे आक रजनी चर भाजे। भागत भट फट कही धर धरणी करु कपी अद्भुत करणी गई पद ढारहीं सागर माये मकर उ कछु मारे कछु घायल कछु पराई पराई कछु चढ़ चढ़े परिडल रामचंद्र की जय की जय बोलो सही सब संतन की जय अब जब ये स्थिति हुई अब बानव्याल होने लगे और बचाओ बचाव की पुकार करने लगे तो सकल मर्म रघुनायक जाना भगवान ने ये सारा मर्म समझ लिया ये क्या हुआ उस समय विभीषण वही भगवान के पास रहते हैं और विभीषण भगवान को बताते भी रहते है कहते हैं कि समय दिखे ये जो अंधेरा हो गया है और रक्त की वर्षा हो रही है पत्थरों की वर्षा हो रही है ये जो अकाम अकम्पा टिकायर है उनकी सब करनी है ये सब लोग ये लीला जानते हैं, वही अपना दिखा रहे हैं उसके कारण से इस प्रकार से अंधेरा भी हो गया है और खून की वर्षा हो रही है पत्थरों की वर्षा हो रही है धूल की वर्षा हो रही है बांधनों के समय को दिखाई नहीं देता जब विभीषण प्रकार से बताया तो भगवान तो वैसे भी जानने वाले सब है वो समझ गए तब तो उन्होंने क्या किया ये बोले अंगद हनुमाना अंगद और हनुमान जब भगवान के पास आ गए थे और वो और समझ रहे थे कि युद्ध समाप्त हो गया है भगवान ने उन दोनों को फिर बुलाया और बुला करके उनसे भगवान ने कहा किया की कि समाचार सब कई सुन भगवान ने अंगद और हनुमान को बताया करे तुम लोग चले आए और वहाँ तो निशाचरों ने बानुणों के ऊपर फिर आक्रमण कर दिया और उन दोनों का देखो कैसे दो है और उसमें देखो ये निशाचर, निशाचरों ने बानोरों को सबको व्याकुल कर रखा है अंधेरा भी इन्होंने कर दिया ये सब भगवान ने बता दिया उनको हनुमान को भी और उनको प्रेरित किया कि जाओ तो बिन्दे सबकी बांधों की रक्षा करो तो फिर जाओ युद्ध कर, ये कहकर भगवान ने भेजा समाचार सब कई समझाए पर सुनत तो कुंजर भाये ये तो दोनों कभी क्या तो कुंजर है हाथी की तरह से शक्तिशाली बलवान ये दोनों जो है वो हो दौड़ पड़े जाकर के सब बानवरों से ज्यादा शक्तिशाली अंदर और हनुमान है ये दोनों अपने सेना पर पहुंच गए और साओं से युद्ध करने लगे और जब लोग ये युद्ध करने चल दिए तो भगवान ने क्या किया भगवान ने भी इनकी सहायता की वहीं से भगवान ने पुनः कृपाल हसी चाप्त चढ़ावा भगवान ने हंस करके धनुष्वार चलाया। कहा कि अच्छा तुम जो है माया लीला करके अंधेरा तुम फैला रहे हो तो हम उजेला भी कर सकते है अरे अंधेरा करना तो आसान है उजेला करना मुश्किल है तो बिल्कुल हम उजेला तुम्हें करके दिखाते अज्ञान फैलाना तो बहुत आसान है हा? लेकिन ज्ञान फैलाना मुश्किल काम है सो काम भगवान कर रहा है। अज्ञान फैलाने में क्या लगता है लोगों को भ्रांत की बातें लोगों को उड़ाने लोगो झूठे मूठे किस्से झूठी मूठी बातें बोलने लोगो बड़ी जल्दी लोग विश्वास कर रहे हैं बहुत जल्दी फैल भी जाए अज्ञान फैलाने में और सब लोग अज्ञान फैलाओ तो अज्ञान को एक्सेप्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं वो कुछ अच्छा भी लगता है व्यक्तियों अच्छा का ज्ञान साफ उसी को स्वीकार कर लेंगे वही अच्छा लगेगा लेकिन ज्ञान का प्रसार हो तो बहुत मुश्किल पड़ता है उसके लिए तो भगवान की शक्ति चाहिए भगवान स्वयं क्या करते हैं फिर पुण्य कृपाल हासिल